बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा ब्राह्मण पहला उपक्रम आत्मा है इस प्रकार उपासना करे उसकी खोज कर लेने पर सभी की खोज हो जाती है तथा वह आत्म तत्व ही सबसे अधिक प्रिय होने के कारण खोजने योग्य है उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ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 प्रकाशक और अमृत है तथा दूसरा है रूप जो अप्रकाशक मृत्का के और के समान वर्ण धर्म और सत्य शब्द का वाच्य है उसके अमृत शब्दवाच्य प्राण आच्छादित है ऐसा ऊपर उपसंहार किया गया है वही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 वह प्रत्येक शरीर भेदों से समाप्त होने वाला परिच्छि है चेतनावान है तथा कर्ता और है। इस प्रकार अविद्या के विषय को ही से समझने वाला गार्ग ब्रह्मण यहाँ वक्ता रूप से उपस्थित किया जाता है तथा इससे विपरीत जानने वाला आत्मदर्शी अजात शत्रु श्रोता है क्योंकि इस प्रकार पूर्व और सिद्धांत की अख्यायी रूप से समर्पित किया जाने वाला विषय श्रोता की चित्त के अधीन हो जाता है और विपरीत तर्कशास्त्र के समान केवल वस्तु का बोध कराने वाले वाक्यों से समर्पित किया जाने वाला विषय दुर्वेग्नेय होता है क्योंकि आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म है इसी प्रकार कठोपनिषद भी जो बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता इत्यादि वाक्यों से आत्मतत्व सुसंस्कृत देवबुद्धि सात्विकी बुद्धि का विषय है और सामान्य बुद्धि का विषय है यह विस्तार पूर्वक दिखलाया गया है तथा तो आचार्यवान ही जानता है, है, आचार्य से विद्या सफल होती है, रूप उपनिषद में और लोग तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, इस से गीता में भी चाकल्य और याज्ञमल के, के संवाद द्वारा बड़े समारोह से ब्रह्म तत्व की अत्यंत गहनता का प्रतिपादन किया जाएगा अतः आख्यायिका रूप से पूर्व पक्ष और सिद्धांत के स्वरूप का प्रतिपादन करके आत्म तत्व को समर्पण करने के लिए आरंभ करना उचित ही है आचार की विधि का उपदेश करने के लिए भी इस प्रकार आरंभ करना उचित है इस प्रकार के आचार वाले वक्ता और श्रोता होने पर ही इस आख्यायिका में प्रतिपादित विषय का ज्ञान होता है यह आख्यायिका केवल तर्क बुद्धि का, का निषेध करने के लिए भी है जैसा की यह बुद्धि तर्क से प्राप्त होने योग्य नहीं है जिसकी बुद्धि तर्कशास्त्र सिदग्ध हो गई है उसे ज्ञान नहीं होता इत्यादि श्रुति-सूत्रों से सिद्ध होता है। है तथा आख्यायिका का यह भी अभिप्राय कि ब्रह्मज्ञान में श्रद्धा ही सर्वोत्तम साधन है इसी से आख्यायिका में गार्ग्य और अजात की अत्यंत श्रद्धालुता देखी जाती है श्रद्धावान पुरुष ज्ञान लाभ करता है ऐसी स्मृति भी है ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए अपने पास आए हुए गार्ग्य को अजातशत्रु अजात शत्रु दान करना श्लोक पहला ओ, किसी समय कोई गार्ग्य गोत्रोत्पन्न दृप्त गर्विला बाला की बड़ा बोलने वाला था उसने काशीराज अजातशत्रु के पास जाके कहा मैं तुम्हें ब्रह्मा का उपदेश करूंगा उस अजातशत्रु ने कहा इस वचन के लिए मैं आपको सहस्त्र गवे देता हूँ लोग जनक जनक ऐसा कहकर दौड़ते हैं अर्थात सब लोग यही कहते हैं कि जनक बड़ा दानी है जनक बड़ा श्रोता है ये दोनों बातें आपने अपने वचन से मेरे लिएता हूँ कहा कुछित किसी काल विशेष में अविद्या के विषय को ही ब्रह्म जानने वाला गोत्र था गार्ञ पूर्व पक्षवादी द्रुप्त वाला की जो ब्रह्म को सम्यक रूप से न जानने के कारण ही द्रुप्त गर्बीला था और बलाका का पुत्र होने से बाला की कहलाता था तथा तो इस प्रकार जो और बाला की होने से बाला की नाम से नाम प्रसिद्ध था वह अनुवचन में समर्थ बोलने वाला अर्थात बड़ा वाचाल था हो शब्द आख्यायिका में ऐतिह्य इतिहास प्राप्त अर्थ की सूचना देने के लिए है उसने अजातशत्रु से अजातशत्रु नामवकाश्य काशीराज से उसके पास जाकर कहा ब्रह्मते प्रमाणी मैं तुम्हें तुम्हारे प्रति ब्रह्म का निरूपण करूंगा इस प्रकार कहे जाने पर अजातशत्रु ने कहा आपने जो कहा है कि मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्म का निरूपण करूं सो तो आपके इस कथन के लिए मैं सहस्त्र गवे देता हूं अभिप्राय यह है कि अजातशत्रु के सहस्त्र गौ देने में केवल इतना ही निमित्त था सहस्त्र गवे देने में साक्षात ब्रह्म निरूपण की अपेक्षा क्यों नहीं थी केवल ब्रह्मते ब्रह्मी इस वाक्य की ही अपेक्षा क्यों थी सो बतला जाता है क्योंकि राजा के अभिप्राय को ही बदला रही है। जनक जनक इन दो पदों की आवृत्ति जनकदाता है जनक श्रोता है इन दो वाक्यों में वाक्यों के अर्थ में हुई है वही शब्द प्रसिद्धि को सूचित करने के लिए है जनक देने की इच्छा वाला है जनक श्रवण की इच्छा वाला है यह समझकर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 उस गार्गे ने कहा यह जो आदित्यमय पुरुष है इसी के मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है समस्त भूतों का मस्तक है और राजा दीप्तिमान है इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूं जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह सबका अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतों का मस्तक और राजा होता है भाष्यर्थ <Marchandation> उस गार्गे ने कहा यह जो आदित्यमय और नेत्रमय उनका एक ही अभिमानी चक्षु के द्वारा यहां में प्रविष्ट होकर मैं करता हूँ इस प्रकार है, उसी को मैं ब्रह्म समझता हूँ करता हूँ अतः तो उस पुरुष को ही मैं तुम्हारे ब्रह्म रूप से बदलाता हूँ तुम उसी को उसी की उपासना करो इस प्रकार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 तो उसी का निरूपण करो जिसे मैं जानता ही हूँ उसका नहीं यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि तुम तो केवल ब्रह्मात्र को जानते हो उसके विशेषणों की उपासना के फल की, तो तो नहीं जानते, तो तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि तुम जो कुछ कह रहे हो यह सभी मैं जानता हूं किस प्रकार यह अतिष्ठा है अर्थात समस्त भूतों का अतिक्रमण करके स्थित है इसलिए अतिष्ठा कहा गया है समस्त भूतों का मस्तक है और दीप्ति गुण युक्त होने के कारण राजा है इन विशेषणों से विशिष्ट इस ब्रह्म की जो देघात में कर्ता और भोगता है मैं उपासना करता हूँ इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले को कल भी ऐसे ही मिलता है जो इसी जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह सबका अतिक्रमण करके स्थित सब, सब भूतों का मस्तक और राजा होता है जैसे गुणवाले की उपासना की जाती है वैसा ही फल होता है जैसा कि उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है तद्रूप ही हो जाता है इस श्रुति से प्रसिद्ध है गार्गे द्वारा चंद्रांतर्गत ब्रह्म का प्रतिपादन तथा अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान श्लोक तीसरा वह गार्गे बोला यह जो चंद्रमा में पुरुष है इसी के मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजातशत्रु ने कहा नहीं, नहीं इसकी विषय में बात मत करो यह महान शुक्लवस्त्रधारी है। इस शुक्ल इस क्षीण नहीं होता भाष्यार्थ यह जो चंद्रमा और मन में एक ही पुरुष करता और भुगता है इस प्रकार इसके पूर्ववत विशेषण समझने चाहिए सूर्यमंडल से द्विगुण होने के कारण जो अर्थात महान है तथा जिसके पांडर शुक्लवास वस्त्र है वह यह पांडरवासा है क्योंकि चंद्राभिमानी प्राण जलमय शरीर वाला है और जल का शुक्ल वर्ण प्रसिद्ध ही है सोमराजा चंद्रमा को कहते हैं तथा जो यज्ञ में पेय अन्न के रूप में चुवाया जाता है वह लतामय सोम अर्थात सोमलता भी सोम है उस चंद्रमा एवं लतामय पुरुष को एक करके अर्थात अहंग्रह उपासना के द्वारा अपना स्वरूप मानकर इस विशेष विशेषण विशिष्ट ब्रह्म की ही मैं उपासना करता हूँ जो पुरुष उपरुक्त गुणों वाले ब्रह्म की उपासना करता है उसके लिए नित्य प्रतिशुत होता है अर्थात प्रकृति यज्ञ में सोम्रस प्रस्तुत रहता है तथा प्रसुत होता है अर्थात विकृति यज्ञ में अधिकता से निरंतर सोमरस प्रस्तुत रहता है यानी उसे प्रकृति विकृति रूप दोनों प्रकार के यज्ञानुष्ठान में सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है तथा तो इस अन्नात्मक ब्रह्मोपासक का अन्न भी क्षीण नहीं होता गार्गद द्वारा विद्युतभिमानी पुरुष का ब्रह्म रूप से उपदेश तथा तो अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याखन श्लोक चौथा वह गार्गे बोला यह जो विद्युत में पुरुष है इसी के मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजाता शत्रु ने कहा नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो इसकी तो मैं तेजस्वी रूप से उपासना उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह तेजस्वी होता है तथा उसकी प्रजा भी तेजस्वी नी होती है भाष्यार्थ हो, इसी प्रकार विद्युत और हृदय में भी एक ही देवता है तेजस्वी यह उसका विशेषण है उसका यह फल है वह तेजस्वी होता है और उसकी प्रजा भी तेजस्वी नहीं होती है विद्युतों का बाहुल्य अंगीकार किया गया है इसलिए अपने और प्रजा के लिए फल की बहुलता भी संभव है गार्ग द्वारा आकाश ब्रह्म का उपदेश और अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्यक्षण। लोक पांचवा वह गार्गे बोला यह जो आकाश में पुरुष है इसी के मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो मैं उसकी पूर्ण और अप्रवर्ती रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह प्रजा और पशुओं में पूर्ण होता है और इस लोक में उसकी प्रजा का उच्छेद नहीं होता भाष्यर्थ इसी प्रकार आकाश हृदयाकाश और हृदय में भी एक ही देवता है उसके पूर्ण और अप्रवर्ती ये दो विशेषण है पूर्णत्व विशेषण का यह फल है कि वह प्रजा और पशुओं से पूर्ण होता है तथा प्रवृत्ति विशेषण का यह फल है कि इस लोक में उसकी प्रजा प्रजा का का का नहीं नहीं होता, का विच्छेद नहीं होता। संतान विच्छेद द्वारा द्वारा वायु ब्रह्म प्रतिपादन तथा उसका प्रत्याख्यान श्लोक छठा वह गार्ग्य बोला यह जो, जो वायु में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात ने कहा नहीं, नहीं इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं इंद्र वैकुंठ और अपराजिता तो सेना इस रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह विजयी कभी न हारने वाला और शत्रु विजेता होता है इसी प्रकार वायु प्राण हैदय में भी एक ही देवता है उसके विशेषण है इंद्र परमेश्वर वैकुंठ जो विशेष रूप से सहन न किया जा सके और अपराजिता तो सेना जो सेना पहले दूसरों के द्वारा पराजित न हुई हो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 अग्नि ब्रह्म का प्रतिपादन तथा अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान श्लोक सातवा यह जो अग्नि में पुरुष है इसी के मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजातशत्रु ने कहा नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं विश्वास रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय ही विश्वास होता है और उसकी प्रजा भी विश्वास होती है अग्निवाक और एक ही देवता है उसका विशेषण है विषय सही अर्थात दूसरों को सहन करने वाला पूर्ववत अग्नि की बहुलता होने के कारण उसके फल का फल की भी बहुलता है द्वारा जलांतर्गत ब्रह्मा का प्रतिपादन तथा अजात द्वारा उसका प्रत्याख्यान श्लोक आठवा वह गर्गे बोला यह जो जलमे पुरुष है जिसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसके पास प्रतिरूप ही आता है अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है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 आदर्श ब्रह्म का प्रतिपादन और अजात शत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान श्लोक है इसी के मैं से उपासना करता हूं। उस ने कहा नहीं, नहीं इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं रोचिष्णु दे रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चित रोचिष्णु होता है उसकी प्रजा भी रोचिष्णु होती है और उसका जिसमें संगम होता है उन्हें सबसे बढ़कर वह दीप्तिमान होता है और ऐसे ही खड़गादि अन्य पदार्थों में तथा स्वभावतः शुद्ध सत्वयुक्त हृदय में एक ही देवता है उसका विशेषण रोचिष्णु अर्थात दीप्तिशाली है तथा वही फल भी है दीप्ति के आधारों की बहुलता होने के कारण फल की भी बहुलता है गर्गिद्वारा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 यह जो दिशाओं में पुरुष है इसी के मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात ने कहा नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो मैं इसकी द्वितीय और अनपग रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह द्वितीयवान होता है और उससे गण का विच्छेद नहीं होता भाष्यर्थ दिशा कर्ण और हृदय में एक ही देवता अश्विनी कुमार है जो कभी वियुक्त होने वाले नहीं है तथा उस देवता का गुण द्वितीयत्व और अनपगत्व अवियुक्तता है क्योंकि दिशा और अश्विनी कुमार ये परस्पर ऐसे ही धर्म वाले हैं तथा इस उपासक को मिलने वाला फल भी वही है गण से विच्छेदन न होना और द्वितीयवान दूसरे से युक्त होना गार्गे द्वारा छाया ब्रह्म का प्रतिपादन और अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान श्लोक बारह वह गार्गे बोला यह जो में पुरुष है इसी तो मैं मृत्यु रूप से उपासना करता हूँ तो जो कोई इसी की इस प्रकार उपासना करता है वह इस्लोक में सारी आयु प्राप्त करता है और इसके पास समय से पहले मृत्यु नहीं आता छाया में बाह्य अंधकार में और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 पुरुष है इसी के मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजातशत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो इसकी तो मैं आत्मनवी रूप से उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय आत्मनवी होता है और उसकी प्रजा भी आत्मनविनी होती है तब वह गार्ग्य चुप हो गया आत्मा में अर्थात प्रजापति बुद्धि और हृदय में भी एक ही देवता है आत्मवान आत्मवान यह विशेषण है। है है। फल आत्मवान होता तथा उसकी प्रजा भी होती बुद्धियों की बहुलता होने के कारण प्रजा में भी उस फल का संपादन होता है यह विशेष बात है अपने को ज्ञात होने के कारण अजात द्वारा गर्गक के बतलाए हुए ब्रह्मों को इस प्रकार क्रमशः प्रत्याख्यान होने पर जिसका ब्रह्मज्ञान क्षीण हो गया है वह गार्ग्य कोई उत्तर न सूझने के कारण चुप और नतमस्तक हो गया गार्ग्य का पराभव और अजातशत्रु के प्रति उसकी उपस उस गार्ग्य को ऐसी स्थिति में देखकर त्रिलोक चौधवा वह अजात शत्रु बोला बस क्या इतना ही है गार्ग्य हाँ इतना ही है अजातशत्रु से तो ब्रह्म विदित नहीं होता वह गार्गे बोला मैं तुम्हारे प्रति उपन्न हूं अजातशत्रु या इससे कुछ अधिक भी जानते हो गार्गे ने कहा बस इतना ही जानता हूँ अजात शत्रु ने कहा इतना जानने से तो ब्रह्म नहीं जाना जाता फिर तुम ऐसा गर्व क्यों करते हो कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा तो क्या इतना जानना जानना ही नहीं होता इस पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है यहाँ तो फलयुक्त विज्ञान उपासना का श्रवण है इन वाक्यों को अर्थवाद भी नहीं माना जा सकता क्योंकि ये सर्वेश भूतान इत्यादि वाक्य प्रत्येक उपासना के उपदेश में अपूर्व विधि करने वाले दिखाई देते हैं और उसके अनुसार ही सर्वत्र अलग अलग फल सुने जाते हैं अर्थवाद होने पर इन सबका सामंजस्य नहीं हो सकता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 इतने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता यह ब्रह्म अविद्या के क्षेत्र में दिखाई गई है अतः इतने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ऐसा कर यह दिखाया गया है कि अभी इससे अधिक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है उस ब्रह्म का उपदेश अनुपसन जो शिष्य भाव से शरण आया हो उसको नहीं करना चाहिए अतः आचार्य विधियों को जानने वाला गार्ग्य स्वयं ही कहता है मैं तुम्हारे प्रति उपन्न हूं गार्ग्य का हाथ पकड़कर अवजात शत्रु का एक सोए हुए पुरुष के पास जाना और नामो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 ने उसे उसे हे हे हे सोमराजन इन नामों से से पुकारा परंतु वह न उठा तब उसे हाथ दबा-दबा कर जगाया तो वह उठ बैठा भाष्यार्थ उस अवजात शत्रु ने कहा यह तो प्रतिलोम विपरीत है क्या यह कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण आचार्यत्व का अधिकारी होकर भी इस उद्देश्य से कि यह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा जिसका आचार्य स्वभाव नहीं है उस क्षत्रिय के प्रति उपसन्न शिष्य भाव से प्राप्त हो यह आचार्य का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है अतः तुम आचार्य रूप से ही स्थित रहो फिर भी जिसका ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और जो मुख्य ब्रह्म वेद्य है उसका ज्ञान में तुम्हे कराऊंगा ही फिर उस गार्ग को लज्जायुक्त देख उसे विश्वास उत्पन्न करने के लिए वह उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और वे तथा राजभवन के के के भीतर कहीं सोए सोए हुए हुए पुरुष पुरुष पास पास आए उस पहुंचकर ने पांडरवास हे, हे, पांडर हे सोम राजन इन नामों से पुकारा इस प्रकार पुकारने पर भी वह सोया हुआ पुरुष न उठा तब जब न जागने वाले पुरुष को हाथ से दबा दबा जगाने लगा इससे वह उठ बैठा अतः जिसे गार्ग ब्रह्म रूप से मानता था वह इस शरीर में कर्ता भोक्ता ब्रह्मा नहीं है शंका किंतु यह कैसे जाना जाता है कि सुषुप्त पुरुष के पास जाने उसके पुकारने और उसके न उठने से गार्ग के अभिमत ब्रह्म का अब्रह्मत्व सूचित किया गया है समाधान गार्ग्य का अभिप्रेत जो पुरुष है वह जिस प्रकार जागृत अवस्था में करता भुक्ता ब्रह्म है और वह इंद्रियों में सन्निहित है उसी प्रकार अजातशत्रु का अभिप्रेत उसका स्वामी भी वृत्यो में राजा के समान उनमें सन्निहित ही है किंतु के माने हुए वृत्त स्थानीय ब्रह्म और अजातशत्रु के अभिमत स्वामी स्थानीय ब्रह्म के पार्थक्य निश्चय का जो कारण है वह संकीर्ण मिला हुआ है इसलिए उनके भेद का निश्चय नहीं होता भुक्ता में दृष्टत्व साक्ष ही है दृश्यत्व नहीं है इस प्रकार के विवेक निश्चय का जो कारण है तथा अभुक्ता में ही है नहीं है ऐसे विवेक के निश्चय का जो कारण है वे दोनों ही यहाँ जागृत अवस्था में मिले होने के कारण अलग अलग करके नहीं दिखाए जा सकते इसी से उन दोनों को सोए हुए पुरुष के पास जाना पड़ा पूर्व पक्ष किंतु सुषुप्त पुरुष में भी विशिष्ट नामों से पुकारे जाने पर चेतन भुक्ता ही समझेगा अवचे नहीं इसलिए तब भी निर्णय नहीं होगा सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि गार्ग के अभिमत ब्रह्म का विशेष रूप निश्चित कर दिया है जो सत्य से आच्छित प्राण आत्मा अर्थात अमृत वागादि के अस्त होने पर भी अस्त नहीं होता जिसका जल शरीर है इसलिए जो पांडरवासा है तथा जो शत्रुहीन होने के कारण ब्रहन है और जो सोलह कलाओं वाला सोम है वह अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया है उसी के अनुसार अनस्तमित स्वभाव रहता है इसके सिवा इसके विरुद्ध किसी अन्य का व्यापार गार्गे को उस काल में अभिमत नहीं है इसलिए अपने नाम से पुकारे जाने पर उसे जागना चाहिए किंतु वह जाना नहीं अतः परिशेष रूप से गार्गे के अभिमत ब्रह्म का अभोक्तृत्व ही सिद्ध होता है यदि वह भोगतृ स्वभाव होता तो अपने को प्राप्त हुए विषय का भोग करता ही अग्नि जलाने और प्रकाश करने के स्वभाव वाला होकर भी अपनी पहुंच के भीतर आए हुए तृण और उलप बाल आदि दाह्य पदार्थों को न जलावे तथा प्रकाशित वस्तुओं को प्रकाशित न करे यह नहीं हो सकता यदि वह अपनी पहुंच के भीतर आए हुए पदार्थों को भी दग्ध और प्रकाशित नहीं करता तो वह अग्नि जलाने या प्रकाशित करने वाला है ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता इसी प्रकार यदि का अभिमत प्राण अपने को को प्राप्त हुए शब्दों ग्रहण करने के सभाव वाला है तो अपने पांडरवास आदि शब्दों को ग्रहण कर लेता जिस प्रकार की अपने को प्राप्त हुए तृण उलप आदि को अग्नि बिना अपवाद के दग्ध और प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए अतः अपने को प्राप्त हुए शब्दादि का ज्ञान न होने से निश्चय होता होता है है, है, कि प्राण नहीं नहीं क्योंकि जिसका जो निश्चित होता है, वह उसको कभी उससे प्राण का अभोक्तृत्व तो ही सिद्ध होता है पूर्व संबोधन के लिए प्रयोग किए हुए नामवशेष से अपना संबंध ग्रहण न करने के कारण प्राण का अप्रतिबोध रहा हो तो अर्थात यदि ऐसी बात हो कि जिस प्रकार बहुत से बैठे हुए पुरुषों में अपने नाम विशेष से संबंध ग्रहण करने के के कारण कारण अर्थात यह मुझे ही पुकारता है ऐसा ना समझने के कारण, कोई पुरुष पुकारे जाने पर सुनते हुए भी विशेष रूप से नहीं समझता उसी प्रकार ये ब्रहण इत्यादि मेरे ही नाम है ऐसा संबंध ग्रहण न करने के कारण प्राण अपने को संबंध संबोधन करने के लिए प्रयोग किए हुए शब्दों को ग्रहण नहीं करता अविज्ञाता होने के कारण ही नहीं तो सिद्धांति यह बात नहीं है क्योंकि देवता माना जाने के कारण उसका नाम से संबंध ग्रहण न करना करना संभव नहीं है जिसके मत में चंद्र आदि का अभिमानी देवता अध्यात्म प्राण प्राणभुक्ता माना जाता है उसके सिद्धांतानुसार उस प्रकार के सम्यक व्यवहार के लिए उसे अपने विशेष नाम से अवश्य संबंध ग्रहण करना चाहिए नहीं तो आवाहन आदि के विषय में ठीक ठीक व्यवहार होना असंभव होगा पूर्व पक्ष भोक्ता को प्राणादि से व्यतिरिक्त माना जाए तब भी तो वह पुकारने पर नहीं समझता इसलिए तुम्हारा कथन ठीक नहीं है अर्थात जिसके मत में भक्ता प्राण से भिन्न है उसके अनुसार भी जब उसे ब्रहन आदि नामों से पुकारा जाए तो उसे उसका ज्ञान होना चाहिए क्योंकि कुछ समय बृहत्वादी नाम उसी को विषय करने वाले होते हैं किंतु उसे भी शब्दों से पुकारे जाने पर कभी उसका होता दिखाई नहीं देता अतः संबोधन को न समझना यह अभोक्तृत्व में कारण नहीं हो सकता ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्राणादिमान को केवल प्राणादि मात्र का अभिमान होना संभव नहीं है जिसके मत में भोक्ता प्राणादि से भिन्न है उसके सिद्धांतानुसार वह प्राणादि इंद्रिय वाला प्राणी होना चाहिए उसे प्राण देवता में आत्म आत्मत्व का अभिमान नहीं हो सकता जैसे हाथ में हाथ वाले का अभिमान नहीं होता अतः संपूर्ण शरीर के अभिमानी को केवल प्राण का नाम लेकर पुकारे जाने पर उसमें अप्रतिपत्ति तो होना उचित ही है किंतु प्राण का उसके किसी असाधारण नाम से संयोग होने पर न समझना युक्त नहीं है आत्मा को तो का अभिमान, अभिमान न होने के कारण इस प्रकार की हो सकती पूर्व पक्ष अपने नाम का प्रयोग करने पर भी अप्रतिपत्ति होती देखी जाती है इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं अर्थात सोए हुए पुरुष का जो देवदत्तादी लौकिक नाम होता है उसके द्वारा पुकारे जाने पर भी कभी कभी सुप्त पुरुष को को उसका उसका ज्ञान ज्ञान नहीं नहीं होता। होता। इसी प्रकार होते हुए भी प्राण यदि ऐसी बात हो तो नहीं क्योंकि शरीर और प्राण में सुप्त और असुप्त रहने का भेद उपन्न है शरीर सोया रहता है उसकी इंद्रियां प्राणग्रस्त रहने के कारण निवृत्त हो जाती है इसलिए उसे अपने नाम का प्रयोग किए जाने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता किंतु प्राण उस समय भी नहीं सोता इसलिए उसका भोक्त्रत्व मानने में करनत्व और संबोधन के अग्रहण की उपपत्ति नहीं हो सकती पूर्व पक्ष किंतु अप्रसिद्ध नामों से संबोधन करना तो उचित नहीं है प्राण संबंधी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम भी है ही उन्हें छोड़कर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 जो उसे चंद्रदेवता संबंधी नामों से संबोधन किया गया है वह गार्ग की इस विशेष प्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिए है कि जिस शरीर में चंद्रदेवता ही भोक्ता प्राण है यह निराकरण प्राणादि लौकिक नाम से संबोधन करने पर नहीं किया जा सकता प्राण के प्रत्याख्यान से ही अन्य इंद्रियों के भुक्तृत्व की आशंका भी नहीं हो सकती क्योंकि सुषुप्ति के समय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 जागे रहने में कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए किंतु यदि से भिन्न होगा तो संघात के साथ उसके संबंध विशेषो की अनेकता होने के कारण दबाने या ना दबाने से होने वाले ज्ञान तथा उत्तम मध्यम और अधम कर्मों के सुख दुख और मोह रूप फलभेद संभव होने के कारण उसमें विशेषता हो सकती है केवल संघात मात्र को भुगता मानने पर तो उसके संबंध और कर्मफल का भेद संभव न होने के कारण कोई विशेषता ही नहीं विशेषता हो नहीं सकती तथा केवल संघात को भुक्ता मानने पर शब्दादि के पटुत्व मंदत्वादि से होने वाले अनुभव हो का भेद भी नहीं हो सकता किंतु यह भेद है ही क्योंकि अवजत शत्रु ने स्पर्श मात्रा से न उठने वाले सुप्त पुरुष को हाथ से दबा दबा कर जगाया अतः जो दबाने से जगा तथा जिसने ज्वलित और अस्फुरीत होते हुए के समान देह में मानो कहीं से आकर उसे पहले से विपरीत बोध चेष्टा एवं आकार विशेषादि से युक्त कर दिया वह गार्ग्य के माने हुए ब्रह्मों से भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है सहत होने के कारण भी प्राण की परार्थता सिद्ध होती है। घर के के समान शरीर का अंतर आधारभूत प्राण, शरीरादि से सहत है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं तथा जिस प्रकार अरे और नेमी सहत है उसी प्रकार देह और प्राण मिले हुए हैं, एवं नाभिस्थानीय प्राण में सब इंद्रियां समर्पित हैं, ऐसा भी कहा जा चुका है अतः वह देहादि संघात ग्रहादि के समान अपने अवय समुदाय की जाति वाले पदार्थों से भिन्न आत्मा के लिए सहत हुआ है ऐसा हमें जान पड़ता है ग्रह के स्तंभ भित्ति तृण एवं कष्टादि अवयवों के जन्म वृद्धि क्षय विनाश नाम आकृति और कार्यरूप धर्म से निरपेक्ष रह कर जिसने सत्ता और स्फूर्ति आदि प्राप्त की है वही इन विषयों का दृष्टा है तथा उसी के लिए इन स्तंभ आदि की और इनके संघात की हम ऐसा मानते हैं कि प्राणादि अवयव और उनका संघात भी उसी के लिए होने चाहिए जिनसे इनके जन्म वृद्धि क्षय विनाश नाम आकृति और कार्य रूप धर्म से निरपेक्ष रह सत्ता आदि प्राप्त की हो और जो इन प्राणादि विषयों का दृष्टा श्रोता मनता और विज्ञाता भी हो। देवता होने के कारण के तुल्य ही है तात्पर्य की प्राण का विशिष्ट नामों द्वारा आमंत्रण देखे जाने से उसका चेतनावान होना माना गया है अतः चेतनावान होने पर भोक्ता के तुल्य होने होने के कारण उसको परार्थ उचित नहीं है है ऐसा ऐसा तो तो मत कहो क्योंकि यहां केवल आत्मा आत्मा का ही ज्ञान कराना है। आत्मा की क्रिया कारक एवं तो नाम और रूप की उपाधि के कारण अविद्या से आरोपित है उसी के कारण पुरुष को क्रिया कारक एवं फल अभिमान रूप संसार की प्राप्ति हुई है उसे निरुपाधिक आत्मा स्वरूप के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 अतः तुल्य होने के कारण इसका गुण भाव पदार्थत्व या अप्रधानत्व नहीं माना जा सकता ऐसी शंका के लिए यह अवकाश नहीं है विशेषतः सोपाधिक का ही सम्यक व्यवहार के लिए गुणगुणी भाव शेष शेषी भाव होता है इससे विपरीत निरुपाधिक का नहीं और समस्त उपनिषद में निरुपाधिक का ही विज्ञान कराना अभिष्ट है क्योंकि वह यह कार्य नहीं है कारण नहीं है इस प्रकार उपसंहार किया गया है अतः यह सिद्ध होता है कि इन अविज्ञानमय आदित्यादि भिन्न है सुषुप्ति में विज्ञानमय की स्थिति के विषय में अवजात शत्रु का प्रश्न श्लोक सोलह उस अवजात शत्रु ने कहा यह जो विज्ञानमय पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहाँ था और यह कहाँ से आया किंतु गार्ग्य यह न जान सका उस अवजात शत्रु ने इस प्रकार देह से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व प्रतिपादन करके गार्ग्य से कहा जिस समय यह विज्ञानमय पुरुष हाथ से दबाने पर जागने से पूर्व सोया हुआ था उस समय वह कहाँ था जिससे विशेष रूप से जाना जाता है उस अंतकरण यानी बुद्धि को विज्ञान कहते हैं जो तन्मय अर्थात तत्प्राय हो वह विज्ञानमय है किंतु आत्मा की तत्प्रायता विज्ञानमयता क्या है जो उस विज्ञान में प्राप्त होने योग्य है अथवा जिसे उस विज्ञान के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा जो उपलब्ध साक्षी है उसको तत्प्राय विज्ञान कहते हैं उसका भाव प्रायत्व है किंतु मयट प्रत्यय के अनेक अर्थ होने पर भी यहाँ उसकी प्राय अर्थता ही कैसे जानी जाती है वह यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और मनोमय है इत्यादि श्रुतियों में इसका प्राय अर्थ में ही प्रयोग देखा जाने से परमात्मा रूप विज्ञान का विकारत्व प्रसिद्ध न होने से जो यह विज्ञानमय है, है इत्यादि श्रुतियों में यह इस प्रकार विज्ञानमय का प्रसिद्धवत् अनुवाद करने से तथा जीव विज्ञान का अवयव या विज्ञान सदृश है इस प्रकार अवयव और उपमा रूप अर्थ संभव न होने से परिशेषतः इसकी प्रायर्थता ही सिद्ध होती है अतः संकल्प विकल्पादि रूप अंतकरण विज्ञान है तन्मय आत्मा है ऐसा इसका भाव अर्थ है में शरीर रूप नगर में शयन करने के कारण वह पुरुष है उस समय यह कहाँ था यह प्रश्न आत्मा के स्वभाव स्वरूप का विशेष रूप से बोध कराने की इच्छा से है जागने से पहले आत्मा क्रिया कारक फल रूपता से विपरीत स्वभाव वाला है यह उसके कार्याभाव से दिखाना अभिष्ट है क्योंकि जागने से पहले कर्मादि का कार्य सुख आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता अतः अकर्म होने के कारण आत्मा की अकर्मा स्वभावता ज्ञात होती है जिस स्वभाव वाले में यह होता है और जिस स्वभाव वाले से चुत होकर यह संसारी और भिन्न स्वभाव होता है यह बताने की इच्छा से जिसमें प्रतिभा की कमी जान पड़ती है उस गार्ग्य से उसकी बुद्धि को वित्पन्न सूक्ष्म विचार शक्ति से युक्त करने के लिए राजा अजातशत्रु पूछता है उस समय यह कहाँ था और यह कहाँ से आया है ये दोनों प्रश्न गार्ग्य को ही पूछने चाहिए थे किन्तु गार्ग्य ने इन्हें नहीं पूछा इससे अजात शत्रु ने उदासी धारण नहीं किया अपितु यह निश्चय करके कि इसे बोध कराना ही है वह स्वयं प्रवृत्त हो गया क्योंकि उसने बोध कराऊंगा ही ऐसी प्रतिज्ञा की थी इस प्रकार सचेत करने पर भी जहां यह आत्मा जागने से पहले था और जहां से इसने आगमन किया है इस दोनों बातों को गार्ग्य समझ सका अर्थात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 जिस समय यह उन विज्ञानों को ग्रहण कर लेता है उस समय इस पुरुष का स्वपीति नाम होता है उस समय प्राण ग्रहित होता है वाक होती है चक्षु ग्रोहित होता है श्रोत्र गृहित रहता है और मन भी गृहित रहता है भाष्यर्थ उस अवजात शत्रु ने विवक्षित अर्थ को समर्पण करने के लिए कहा यह जो विज्ञान पुरुष है जिस समय यह सोया हुआ था उस समय यह कहाँ था और कहाँ से यह आया है इस प्रकार जो हमने पूछा था उसका उत्तर दिया जाता है सुनो जिस समय यह सोया हुआ था उस समय अंतकरण रूप उपाधि के स्वभाव से जनित विज्ञान से यानी अंतकरणगत अभिव्यक्ति आवास विशेष रूप विज्ञान से वागादि के विज्ञान को अर्थात अपने अपने विषयों में उनके सामर्थ्य को ग्रहण कर यह जो हृदयांतर्गत हृदय के मध्य में आकाश है जो आकाश शब्द से अपना परमात्मा ही कहा गया है उस उस स्वाभाविक और संसारिक स्वात्मा काश में ही शयन करता है। हे उस समय यह ही प्राप्त हो जाता है इस अन्य श्रुति के सामर्थ्य से केवल भूताकाश में ही शयन नहीं करता तात्पर्य यह है कि लिंगोपाधि के संबंध से होने वाले अपने विशेष रूप को त्याग स्वाभाविक अविशेष शुद्ध आत्मा में ही विद्यमान रहता है जिस समय यह शरीर और इंद्रियों की अध्यक्षता छोड़ देता है उस समय स्वात्मा में ही विद्यमान रहता है यह कैसे जाना जाता है नाम की प्रसिद्धि से वह नाम की प्रसिद्धि क्या है सो श्रुति बतलाती है जिस समय यह उन वागादि के विज्ञानों को ग्रहण कर लेता है उस समय यह पुरुष स्वपीति नाम वाला होता है उस समय इस पुरुष का यही नाम प्रसिद्ध होता है यह इसका गुणजनित ही नाम है यह स्व अर्थात आत्मा को ही अपिति, अपिगचती अर्थात प्राप्त हो जाता है इसलिए स्वपीति ऐसा कहा जाता है hmm. सचमुच स्वपीति इस नाम की प्रसिद्धि से तो आत्मा का रूप सांसारिक धर्मों से विलक्षण जान पड़ता है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 उस समय वाक गृहित रहती है चक्षु ग्रहित रहता है श्रोत गृहित रहता है और मन भी ग्रहित रहता है अतः यह ज्ञात होता है कि आदि इंद्रियों का उपसंहार हो जाने पर क्रियाकारक और फल रूपता का अभाव हो जाने से आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है स्वप्नवृत्ति का स्वरूप पूर्व पक्ष किंतु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 इसके शोक मोह आदि तथा सुख दुख आदि देह और इंद्रियों के संयोग से होने वाली भ्रांति से आरोपित नहीं है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि है। क्योंकि मिथ्या होता श्लोक अठारवा जिस समय यह आत्मा स्वप्न से बर्तता है उस समय इसके वे लोक कर्मफल उदित होते हैं वहां भी यह महाराजा होता है या महाब्राह्मण होता है अथवा ऊंची नीची गतियों को प्राप्त होता है जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनों को लेकर स्वाधीन कर अपने देश में विचरता है उसी प्रकार यह प्राणों को ग्रहण कर अपने शरीर में यथे विचरता है दशर वह प्रकृति आत्मा जिस समय दर्शन रूपा स्वप्न से बरतता है उस समय उसके वे लोग कर्मफल फल उदित होते हैं वे कौन तब उस अवस्था में भी वह हो जाता है। उसका वह कर्मफल महाराजत्व के समान होता है जागृत अवस्था की तरह महाराजत्व में नहीं होता इसी प्रकार महाब्राह्मण के समान होता है अथवा ऊंची नीची ऊंची देवत्वादी और नीची त्रियकत्वादी इस प्रकार ऊंची नीची के सदृश व्यक्तियों को प्राप्त होता है किंतु इसके ये महाराजवादी लोकमिथ्या है क्योंकि इनके साथ शब्द का प्रयोग किया गया है और स्वप्नेतर अवस्थाओं में इनका व्यविचार त्याग भी देखा जाता है इसलिए स्वप्नावस्था में बंधुदि जनित शोक मोहादि से संबंध होता ही हो ऐसी बात नहीं है पूरा पक्ष किंतु जिस प्रकार जागृत अवस्था के कर्मफल जागृत काल में व्यविचारित होने वाले नहीं होते उसी प्रकार वे स्वप्न काल में होने वाले कर्मफल स्वप्न काल में अव्यभिचारी और आत्मास्वरूप ही होते हैं वे अविद्या से आरोपित नहीं होते सिद्धांति परंतु जागृत काल का भी देहेन्द्रियात्मत्व और देवतात्मत्विद्या से आरोपित ही है परमार्थता नहीं है यह बात विज्ञान में आत्मा को प्राणादि व्यतिरिक्त प्रदर्शित करने के दिखा दी गई है यह बात विज्ञान में आत्मा को प्राणादि व्यतिरिक्त प्रदर्शित करने के लिए दिखा दी गई है ऐसी स्थिति में वह जागृत कर्मफल पुनरुजीवित होने वाले मृतक के समान स्वप्नगत कर्मफल का दृष्टान्त बनने के लिए किस प्रकार प्रादुर्भूत हो सकते हैं? पूरा पक्ष ठीक है आत्मा प्राणादि व्यतिरिक्त है यह प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किए हुए न्यास से ही विज्ञानमय के अतिरिक्त सिद्ध होने पर कार्यकरण करण प्रदर्शन शुक्ति में रजत दर्शन के समान अविद्या अविद्याधारोपित है यह सिद्ध हो जाता है किंतु वह न्याय आत्मा की विशुद्धि सिद्ध करने के लिए अर्थात आत्मा से भिन्न अन्य सारा प्रपंच मिथ्या है यह सिद्ध करने के लिए ही नहीं कहा गया इसलिए अवसत होने पर भी इस जागृत कार्य करण देवता की उद्भावना की जाती है सभी न्याय कुछ विशेषता की अपेक्षा रखने पर अपुनरुक्त माने जाते हैं सिद्धांति किंतु स्वप्न में अनुभव होने वाले महाराजत्व आदि कर्मफल अपने स्वरूप से है भी तो नहीं क्योंकि उस अवस्था में आत्मा से भिन्न जागृत काल का प्रतिबिंब कर्मफल देखा जाता है उस समय जिसकी आत्मा में लीन रहती है, वह पलंग पर सोया हुआ महाराज ही अन्य सेवकों जहां तहा सोते रहने पर स्वप्न देखता हुआ अपने को जागृत अवस्था के समान पुनः सेवकादि से युक्त महाराज के समान यात्रा में जाते हुए तथा भोग भोगते हुए देखता है उस महाराज के पलंग पर चयन करने वाले देह के अतिरिक्त सेवकादि के सहित देश में भ्रमण करने वाला कोई अन्य देह दिन में नहीं देखा जाता जिसे वह स्वप्नावस्था में देखता हो तथा तो जिसकी इंद्रियालीन हो गई है ऐसे उस सूप्त शरीर को रूपादि मान पदार्थों का दर्शन होना भी संभव नहीं है देह के भीतर भी उसके समान किसी अन्य देह का होना संभव नहीं है और स्वप्न दर्शन देहस्थ जीव को ही होता है मगर पलंग पर सोने वाला देह ही तो अपने को देह से बाहर मार्ग में चलता हुआ देखता है ऐसी आशंका करके कहते हैं नहीं वह शरीर से बाहर स्वप्न नहीं देखता इसी विषय में श्रुति का यह कथन है वह महाराज जानपद जनपद देश में रहने वाले राजा के परिकर रूप सेवक तथा अन्य सब को लेकर अपने जयादित्य द्वारा प्राप्त किए देश में जिस प्रकार यथा काम जैसी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार यथे विचरता है ऐसा इसका तात्पर्य है इसी प्रकार यह विज्ञानमय प्राणों को ग्रहण कर जागृति विषयों से हटाकर स्वशरीर में अपने ही देश में बाहर नहीं यथे विचरता है अर्थात काम और कर्मों से उदभाषित पूर्वानुभव वस्तुओं के समान रूप वाली वासनाओं का अनुभव करता है मूल में ये तत्शब्द क्रिया विशेषण है अतः आत्मरूप से अविद्यमान ही होने के कारण स्वप्नावस्था में जो कर्मफल होते हैं वे मिथ्या ही है इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वे मिथ्या है ऐसा जानना चाहिए इसलिए यह सिद्ध होता है कि जो क्रियाकारक और फलस्वरूप नहीं है वह विज्ञान में विशुद्ध ही है क्योंकि क्रियाकारक एवं फलरूप कार्य लोक देहेन्द्रिय संघात रूप कर्मफल दृष्टा के विषय ही देखे जाते हैं और वैसे ही वे स्वप्न में भी होते हैं अतः इन स्वप्न और जागृत जागृत के दृश्यभूत कर्मफलों से विज्ञानमय दृष्टा भिन्न और विशुद्ध है ब्राह्मण पहला भाग एक समाप्त